महाकाय सूर्य नमः सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके आपकें विराजमान दिव्य शक्ति को कल हमने भज गोविंदम स्त्र जिसको कि मोहमुदगर की, की संज्ञा दी गई है शुरू किया इससे पहले कि आज मैं अगले के चार पांच श्लोक बोलू मैं चाहता हूं आप मोहमुदगर का अर्थ समझ लीजिए पुराने समय में ओखली होती थी और एक मूसल होता था वही मुसल जब बड़ा होता था जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको मुद्गर की परिभाषा दी जाती है धान या जो कुछ भी कूटना पीसना होता था उसको बीच में डाल दिया जाता था और ऊपर से से मुद्गर से प्रहार किया जाता था तो ऐसे इस स्त्रोत्र को जब व्यक्ति धारण कर लेता है अपने मन में अपने हृदय में अपने आचरण में तो उसके मुंह का नाश हो जाता है इस स्तोत्र का प्रत्येक एक श्लोक मनुष्य के मुंह पर प्रहार करता है और उसका नाश कर देता है कल के श्लोक हमने गतवती वायुदेहा पाया भार्य विभूति तस्मिन का खत्म किया था उसके बाद आगे शुरू करते हैं शंकर साहब जी लिखते है बाल स्थावत क्रीड़ा तरुण तरुणी चिंता मगना, पारे लगना। के बाल में मनुष्य बाल्यवस्था में बालक खेलता है वो खेल को ही अपना जीवन मानता है उसके लिए भी पूरा जीवन पड़ा है और जो उसका स्वाभाविक कर्म है पढ़ना या अध्ययन करना या अपने जीवन में आगे बढ़ना अभी वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहता बाल्यवस्था में उसका स्वाभाविक कर्म है खेल कूद मस्त रहना और क्यों नहीं क्या आपत्ति है उसमें वो भी जीवन का एक दौर है जीना चाहिए तो बच्चा तो खेलकूद तो में मस्त है उसको तो समझ कम है अभी वो तो अपने माता पिता पर निर्भर कर रहा है तरुण स्था व सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें जैसे जैसे विकार जागृत हो रहे हैं वो काम में स्थित हो जाता है जैसे ही कुमार अवस्था में पहुंचता है तो केवल युवतियां उसके दिमाग में घूम रही है वो केवल भोग करना चाहता है केवल बाहरी सुखों की ओर भाग रहा है वृद्धस्तावत चिंता मगना जो वृद्ध है वो चिंता में है तो जन्म हुआ पहले माता पिता पर निर्भर है फिर खेल कूद कर रहा है फिर संसार में उसको अपने आप को बनाना है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो भोगों में व्यस्त हो गया है उसको धन चाहिए उसको समृद्धि चाहिए उसको संपत्ति चाहिए उसको स्त्री चाहिए क्या वो गलत है या उचित है ये आपका निर्णय है मेरा नहीं ये आपका जीवन है आपको अपना जीवन अपने ढंग से जीने का पूर्ण रूप से हक है जो वृद्ध है उसका जाने का समय हो गया है परंतु वो अभी भी जो उसने जीवन पर्यत अर्जित किया है चाहे वो उसका परिवार हो चाहे संपत्ति हो उसके बारे में चिंतित है ये तो जानता है कि साथ नहीं जाने वाला कुछ भी परंतु चिंता नहीं त्याग सकता इसी को तो मुह बोलते हैं, इसी को तो अंधकार बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं की पारे भ्रमी को पीना ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी के पास समय ही नहीं है कोई लगन ही नहीं रह गया कोई मुहूर्त ही नहीं निकला कोई समय ही निकला जीवन अपने ऐसे ही गला दिया ऐसे ही बिता दिया रात गए सोए करी दिवस गवायो खाए हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए रात्रि आई तो सो गए दिन हुआ तो खा पी लिया हीरा जैसा अनमोल जन्म कौड़ी के भाव बेच डाला एक बार मैं एक साधना में था तो मुझे एक दूसरे साधु मिले महाराष्ट्र से थे साधना करना चाहते थे नौजवान थे अभी मन में इच्छाएं शेष थीं सुखों को लेकर भोग को लेकर सुख संपत्ति को लेकर तो मैंने उनसे कहा आप एक ऐसी साधना कर लीजिए जिससे आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो प्रसन्न हो गए। थोड़ा सा उनको साधना का रहस्य बता दिया परंतु एक छोटी सी दिक्कत थी उस समय वो तंबाकू खाते थे मैंने उनको बोला कि यदि आप तंबाकू खाएंगे तो साधना नहीं हो पाएगी साधना काल में आपको पूर्ण रूप से सब व्यसनों से रहित होना होगा तो उन्होंने तंबाकू को फेंक दिया तंबाकू के जो थैलियां थी उनके पास पैकेट थे वो उन्होंने एक झाड़ी में फेंक दिए दूर परंतु जब मनुष्य किसी नशे के अधीन होता है चाहे वो बाहर का हो चाहे भीतर का हो तो अपना बुद्धि और विवेक खो बैठता है तो अगले दिन सुबह सुबह वो झाड़ियों में जाके तंबाकू ढूंढने लगते हैं बोलते हैं मैं शौच नहीं जा सकता जब तक तो तंबाकू नहीं खाऊंगा तो तंबाकू का एक पैकेट मैंने बोला मेरे पास लाइए उस पर कीमत लिखी हुई थी साढ़े चार रूपये चार रूपए पचास पैसे उसके ऊपर कीमत लिखी हुई थी मैंने उनसे पूछा कि आपके जीवन का क्या मूल्य है उनको नहीं पता था कि मैं तम्बाकू के पैकेट पर कीमत को पढ़ रहा हूँ मैंने उनसे पूछा कि यदि आपसे कोई आपका जीवन मांगे आप कितने रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो बोलते ये तो अमूल्य है तो मैंने कहा चलो अमूल्य की बात तो छोड़ो करोड़ों का तो है ही बोले हाँ। और मैंने कहा आप इसको साढ़े चार रुपए में बेच रहे हैं तो विचार करने वाली बात है जो जीवन आप अमूल्य जानते हैं जिसको अमूल्य मान रहे हैं उसको आप किस कीमत और कितनी कम कीमत पर बेच रहे हैं किस प्राप्ति के लिए आप कुकर्म करते हैं किस सुख के लिए आप दूसरों को दुख दे रहे हैं किस आनंद के लिए आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं उस पर जरा विचार कीजिए उनको तो काम आसान था तंबाकू का अच्छा नशा था तंबाकू मुख में नहीं रखेंगे बात खत्म सबका काम इतना आसान नहीं होता जिसको दम है जिसको मद है जिसको अहंकार है जिसको क्रोध है उससे ऊपर इतना आसान नहीं है इतना सुलभ नहीं है किया जा सकता है परंतु स्मरण रखना होगा यदि स्मरण होगा तो ही कुछ होगा स्मृति रहेगी तो आप प्रत्येक नशे पर काबू पा सकते हैं धीरे धीरे करके नशे से मेरा अर्थ विकार है और कुछ नहीं तो शंकराचार्य जी लिखते हैं अगले श्लोक में कांता कस्ते पुत्र संसारो विचित्र कस्य विचित्र कहकुत आयात तत्व चिंता यदि तम भ्रात कौन मेरी पत्नी है और कौन मेरा पुत्र है आप पूरा जीवन बिता देते हैं परंतु अंत काल तक भी क्या आप ये किन प्रश्नों में पड़े हुए हो किन के लिए किन के साथ और किन कारणों से अपने जीवन को उस ढंग से व्यतीत कर रहे हो जैसे कि अभी कर रहे हो वर्तमान काल में काते कांता कस्त पुत्र संसार विचित्र संसार तो बहुत विचित्र है बहुत विचित्र है संसार की गति नहीं समझ में आ सकती और जानकर करेंगे भी क्या जो हम भीतर चले जाएंगे तो संसार और निर्वाण, निर्वाणी और मुक्ति एक ही तो हो जाती है इसमें तो दो राय नहीं है कि संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है तो क्या आप ऐसे संसार में जीना चाहते हैं शायद और कोई रास्ता नहीं है परंतु क्या आप ऐसे संसार में मरना भी चाहते हैं? शायद उसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं है प्रश्न ये नहीं है कि क्या आप ऐसे संसार में जीना चाहते हैं और ऐसे संसार में मरना चाहते हैं प्रश्न ये है कि आप ऐसे संसार के लिए जीना चाहते हैं और ऐसे संसार के लिए मरना चाहते हैं विचार करने लायक तो ये बात है मरो संसार में मरो संसार। परंतु मात्र संसार के लिए जीना या मात्र संसार के लिए मरना वो एक अविवेकशील विचार है उससे आप संसार के होकर रह जाएंगे संसार में बंद जाएंगे जियो अपने ईश्वर के लिए मरो अपने वास्तविक स्वरूप के लिए मरो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मरो उस ईश्वर के लिए जो प्रत्येक मनुष्य में बसता है सारा भ्रम दूर हो जाएगा कस्य चिंता यदि ये जानने से पहले कि तू कौन है पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ और कहा से आज दूसरे कौन है उस पर विचार करना उस पत्नी का उस पुत्र का उस बेटी का क्या हक बनता है या क्या कर्तव्य बनता है उसको जानने से पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ परंतु ये तभी जानोगे शंकराचार्य जी बोलते हैं भाई भ्राता इसको तभी जानोगे यदि इस पर विचार करोगे इस पर चिंतन करोगे तब तुम चिंता यदि तुम भ्राता यदि उस पर यदि तुम यदि उस पर चिंतन करोगे तो ही जानोगे यदि इस पर चिंतन करोगे तो ही समझ पाओगे परंतु यदि खेल कूद में ही व्यस्त रहोगे भोग में ही मस्त रहोगे और चिंता में ही ग्रस्त रहोगे चिंता से ही ग्रस्त रहोगे तो हमेशा ध्वस्त ही रहोगे फिर समय नहीं मिलेगा और चिंतन के लिए समय चाहिए चिंतन के लिए स्थिरता चाहिए चिंतन के लिए साधना चाहिए साधना अपने आप में एक चिंतन है चिंतन अपने आप में एक साधना है सत्संग संगोहत्व निर्मोहत्व निश्चिल निर्मो तत्व निश्चल तत्व जीवन मुक्ति आगे शंकराचार्य जी लिखते हैं कि सत्संग से मनुष्य निसंगत्व होता है सत्संग से मनुष्य की आसक्ति का नाश होता है क्या सत्संग से मनुष्य की का नाश स्वयं तो के चित्त स्थिरता से ही तो स्वयं के, तो के, के मन को वश करने से ही आसक्ति का नाश हो सकता है परंतु सत्संग से हो सकता है आपको एक मार्ग मिल जाए सत्संग से हो सकता है आपको एक दिशा मिल जाए वही सत्संग है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास जाकर आपके चित्त को स्थिरता आ जाती है आपके मन में शांति आ जाती है आपके विकार स्वत ही धीरे धीरे, धीरे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं तो जान लीजिए आपका सत्संग चल रहा है उस सत्संग से आपको बहुत लाभ होने वाला है तो सत्संग से अनासक्ति होती है अर्थात आसक्ति का नाश होता है नी संगत्वे जब उत्पन्न शुरू हो जाती है, तो एक बहुत सुंदर बात होती है निर्मोहत्व आपके मुंह का नाश होना शुरू हो जाता है निर्माण मोहा जित संघ दोष कामा द्वंदर विमुक्त सुख दुख संगे गोड़ा पदम अव्यम तथा कि अर्जुन मान और मोह में समान हो चुका है जो मान और मोह में क्षमा कीजिए समान हो चुका है जो मा, मान और मोह से ऊपर जा चुका है निर्माण मोह जित संग दोषा जो संग में और दोष में सम हो चुका है जो उसको जीत चुका है अपनी आसक्ति को जीत चुका है ध्यान काम काम से निवृत्त हो चुका है अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित है वो मेरे मेरे ही परम पद को प्राप्त होता है जिसको पाकर मनुष्य को वापस नहीं आना पड़ता तो निसंगत नी वे निर्मोहत्व निर्मोहत्व जीव निश्चल तत्व जब सत्संग करते हैं जब उससे उससे आसक्ति का नाश होगा जब आसक्ति का नाश होगा उससे आप निर्मो हो जाएंगे उससे मोह का नाश होगा क्योंकि आसक्ति है तो मोह है यदि आसक्ति नहीं तो मोह कैसा यदि मोह नहीं तो आसक्ति कैसी परंतु आसक्ति होने पर ही मोह होता है। निर्मो होने के बाद निश्चल तत्वम, फिर एक स्थिरता आ जाएगी जो चलाये स्वभाव है मन का वो एक गति उसकी ठहर जाएगी रुक जाएगी निर्मोहत्व निश्चल तत्वों। जब गति रुक जाएगी जब निश्चल हो जाएंगे फिर जाकर जीवन को तत्व से जानेंगे अभी तो भ्रांति से जानते हैं अभी तो बुद्धि से जानते हैं अभी तो लोगों के विचार से जानते हैं किसी दूसरे के विचारधारा से जानते हैं फिर स्वयं के ज्ञान से जानेंगे जब वैसा होगा तो संसार का स्वरूप ही बदल जाएगा ना रूप मस्या तथोपलब्ध है नाम तो ना चार दिन जो संप्रतिष्ठा श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि जैसा संसार है विचार करने पर वैसा नहीं मिलता जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है अर्जुन और बहुत दृढ़ता से प्रतिष्ठित है ये तो तो फिर जब तत्व से जान जाएंगे फिर आप अहम तत्व उसका बोध करेंगे कि मैं ही तो तत्व हूँ मैं ही तो 24 प्रकार के या 36 प्रकार के तत्व हूं और कौन है प्रत्येक तत्व में यदि उसकी सत्ता है और मैं भी उसकी सत्ता से बना हूं तो मुझ में और तत्व में क्या अंतर गुणों का अंतर हो सकता है माखन दूध से बना है घी माखन से बना है अंतर है दूध ही नहीं तो क्या घी और क्या माखन यदि ईश्वर ही नहीं तो तुम्हारी क्या सत्ता सत्ता तो उसकी है सर्वोपरि उसके बाद शंकराचार्य जी लिखते हैं वैसी गह काम विकार शुष्के नीरे कह कासार्षण वित्त कह परिवार ज्ञाते तत्व कह संसार की जब अवस्था ही चली गई वैसी गता जब अवस्था चली गई तो फिर कैसा काम का विकार? परंतु मेरा ऐसा विचार है कि विकार तो रहता है क्योंकि विकार शरीर से थोड़े ना है विकार तो मन से है और मन तो मृत्यु के समय तक भी साथ नहीं छोड़ता देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार तो मृत्यु के बाद मन ही तो जा रहा है और तो सब खड़े ही हैं शरीर में ईश्वर घृत वायुर्गंधानी वाशया मन जो चित्त है उसके उसकी वृत्तियां जा रही हैं शरीर तो वहीं पड़ा है तो विकार तो मनुष्य के जाते नहीं हाँ जब इंद्रिया क्षीण हो जाती हैं जब शरीर क्षीण हो जाता है और विकारों को भोगने के लायक नहीं रहता हो सकता है उस समय मनुष्य कहे मेरे में काम का विकार नहीं है परंतु तो कितना ही वृद्ध क्यों ना हो उसके पास नवयुक्ति को बिठा दीजिए विकार अपने आप आ जाएगा। जहां है, ताप सोता ही आ जाएगा। जाएगा। हाँ, रोशनी है ताप ही यदि आप बरफ का पहाड़ बने हैं, तो दीपक की ताप आपको नहीं यदि आपका स्वयं का अस्तित्व एक बूंद जितना है तो दीपक पर जाते ही छिन्न भिन्न हो जाओगे जल जाओगे अपने अस्तित्व को खोदोगे वाष्पीकरण हो जाएगा सब विकार ऊपर उठ जाएंगे तो या तो अपने आप को अचल कर लो इस पहाड़ों की तरह या अपने आप को तरल कर लो इस जल की तरह या अपने आप को स्थिर कर लो इस भूमि की तरह जो तीनों में से नहीं कुछ कर सकते तो विकारों से दूर रहो क्यूंकि ये जो आपके आपने ऊपर एक आवरण डाला हुआ है एक शांत चित्तता का एक आचरण का ये तो बहुत जल्दी उतर जाएगा एक बार एक ब्राह्मण होता है काशी में 12 साल वेद की शिक्षा लेने के बाद अपने गांव वापस जाता है गांव में जाता है तो उसकी पत्नी उसका विवाह कर दिया जाता है उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम बड़े विद्वान पंडित हो तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो वो बोलता है मैंने छह शास्त्रों का अध्ययन किया है ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो तुम्हारे जहन में आ सके जिसका मैं उत्तर ना दे सकूं वो बोलती मेरा तो साधारण सा प्रश्न है बोलता बोलती तुम मुझे ये बताओ कि पाप का बाप कौन है अर्थात पाप का बीज कहा से शुरू होता है कौन है उसका बाप मनुष्य पाप क्यों करता है वो गहरी सोच में पड़ जाता है पंडित बोलता है ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा तुमको मैं स्तोत्र सुतियां सुना सकता हूँ तुमको धर्म का आचरण क्या है वो बता सकता हूँ पाप का बाप क्या है? ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं तो बोलती क्या पढ़े हो फिर मेरा तो यही प्रश्न है मैं तो गाय का पालन करती हूँ अनपढ़ हूँ ये तुम एक अनपढ़ का उत्तर नहीं दे सकते तो कल जाके विद्वानों में क्या करोगे तो बोलता बिल्कुल सही बात बोल रही हो मैं जाता हूँ काशी वापिस और अध्ययन करके आता हूँ फिर सीखता यही एक भ्रांति होती है ना जब मनुष्य सोचता है कि जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं बाहर चला जाऊंगा मुझे पढ़ा है परंतु उसमें जो इसमें नहीं मिला उसमें कैसे मिल जाएगा उत्तर तो भीतर से ही है क्योंकि प्रश्न ही भीतर से है जो भीतर से आ उसका उत्तर बाहर से कैसे मिल जाएगा वो चल पड़ता है काशी की ओर काशी के नगर के बाहर एक वेश्या का घर होता है वो बोलती है पंडित जी कुछ ही दिन पहले तो आप इधर से गुजरे थे वापस काशी आना हो गया बोलते हैं हाँ देवी मेरा विवाह हो गया है मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है उसके उत्तर की खोज में मैं काशी आया हूँ बारह साल आपने वेद की पढ़ाई की और एक प्रश्न के उत्तर को ढूंढने फिर दोबारा काशी जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या प्रश्न पूछा है तो बोलता है, हाँ, शायद तुम भी स्त्री हो वो भी स्त्री है स्त्री स्त्री की मती को जानती है शायद तुम इसका उत्तर दे ही सको कोई बड़ी बात नहीं उसने पूछा पाप का बाप कौन है पंडित जी इसका उत्तर तो बहुत आसान है परंतु आप ब्राह्मण है मैं एक अशुद्ध नारी हूँ मैं कल स्नाना प्रांत आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी बोलता ठीक है तो मैं पास में एक आश्रम है वहां जाकर रुक जाता हूँ बोली पंडित जी देखिए मैं जीवन परिशुता का जीवन व्यतीत किया है यदि आप हमारे कमरे में आकर रुक जाएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कैसी बात करती हो ऐसा कैसे हो सकता वो बोलती है कि मैं आपको मेरे साथ रुकने के लिए नहीं कह रही ब्राह्मण देवता एक पास में कमरा है वहां रुक जाइए बस मैं आपको पचास स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी तो वो पंडित तुरंत ही अपने दिमाग में गणित करने लगता है पचास स्वर्ण मुद्राएं से तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा घर जाऊंगा बीवी कितनी खुश होगी बोलती है ठीक है बोलता है ठीक है मुझे स्वीकार्य है एक कमरे में लग कर दो मुझे फिर तो अपना भोजन बाहर से ही करूंगा बोलती ठीक है पंडित जी आप आयत से रुकिए तो सही पहले कमरे में रुक जाता है थोड़ी देर के बाद वेश्या उसके कमरे में आती है बोलती है पंडित जी अगर आप हमारे यहाँ का अन्न ग्रहण कर लेंगे तो मुझ पर अपार कृपा होगी पंडित बोलता ही असंभव है मैं ब्राह्मण हूँ मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा बोलती है पंडित जी मैं आपको सौ स्वर्ण मुद्राएं दूंगी मुझे लगेगा कि मेरे घर में आके भगवान ने भोग भोग लगा लिया है पंडित सोचता है चलो क्या पत्ती है इसका इतना बढ़िया भाव है सौ सन मुद्राएं भी मिल रही है कुल मिलाकर डेढ़ सौ हो जाएंगी मैं तो एक बहुत बड़ा खेत खरीद लूंगा बोलता ठीक है देवी हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे ऐसा करता हुआ उसके सामने भोजन आ जाता है वो शक खुद भोजन लेके आती है बोलती है पंडित जी बस मेरा एक अंतिम निवेदन है मैं आपके चरण पकड़कर बोलती हूँ उसके बाद मैं कुछ नहीं आपसे मांगूंगी तो पंडित बोलता है बताओ बोलती है ब्राह्मण देवता बस एक और मेरे हाथ से खा लीजिए वो तो बोलता है देवी तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे हूं। मैं ब्राह्मण हूँ मैं ऐसा हीन कार्य नहीं कर सकता बोली पंडित जी मैं आपको 500 सौ स्वर्ण मुद्राएं दूंगी <laughs> बोलती पांच सौ स्वर्ण मुद्राएं दूंगी कृपया मेरे हाथ से भोजन कर लीजिए पंडित की बाछे खिल जाती हैं, 500 सौ स्वर्ण मुद्राएं <laughs> सोचता है जीवन में मैंने इतना धन पता नहीं कभी कमा भी पाऊंगा या नहीं इतना तो शायद हमारे जो ग्राम का देवता है उसके पास भी नहीं होंगे जो पंच है सरपंच का जो होता है मुखिया तो सोचता है साढ़े छह सौ स्वर्ण मुद्राएं मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई उसकी आते ही देखो कैसे पैसा गिर रहा है क्या पत्ती है इसमें मेरे धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा उसके हाथ से एक भोजन ही तो करना है थोड़ा सा एक ही बोल रही है कि और खाना है तो उस पर बहुत विचार करता है सोचता है हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है बोलता है ठीक है देवी मैं तुम्हारे हाथ से भोजन भी ग्रहण करूंगा तो बहुत सुंदर तरीके से वो एक कौर को तैयार करती है और पंडित के मुंह में रखने जाती है पंडित मुंह खोलता है वो जोर से झापड़ देती है उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारती है पंडित मुंह पर चाटा मारती है बोलती है पंडित जी यही है पाप का बाप लोभ लोभ ही तो पाप का बाप है जब मनुष्य को लोभ होता है लोभ कम होता है जब आपके पास जो है जब वो कम लगे जब आपको और चाहिए वो लोभ है क्या लोभ जायज है ना जायज है क्या सार्थक है निरर्थक है वो सब मैं नहीं जानता लोभ लोभ है मैं केवल इतना बता रहा हूँ जब आपके पास जो है जब उसमें संतुष्टि नहीं होगी तो और प्राप्ति की चेष्टा करेंगे परंतु लोभ शुरू होता है असंतुष्टि से और लोभ राजसी गुण का एक लक्षण है तो जब मनुष्य लोभ में होता होता है है। है। तो तो उसको उसको अपना हर कर्म उचित प्रतीत वो वो कोई ना कोई कोई कोई ना ना उसके ऊपर भाष्य ऐसा कर कर डालेगा कि लगेगा जो मैं कर रहा ठीक ही है। तो यही पाप का बाप है वैसी गह काम विकार है शुष्के धीरे कह का सार है ही नहीं तो त्याग कैसा जब जेब में नोट ही नहीं है तो क्या बोलोगे मैं तो मेरे तो बहुत त्यागी हूँ तो भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते तुम्हारी जेब में पैसा ही नहीं जब यहाँ पर चार पैसे बंदे होंगे लूंगी किस तरफ हवा ले रही है तब पता चलता है तो जब अवस्था ही नहीं है तो कैसा कैसा विकार <laughs> शुष्के नहीं रे कहा कह, सार जिस कुएं में जल ही नहीं है जिस तालाब में जल ही नहीं है वो कैसा तालाब कौन जाएगा उस घाट पर कपड़े धोने या वहां पर नहाने वो एक गंद का गड्ढा बन जाएगा वित्य कहा परिवार जब परिवार में धन नहीं रहता तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी देखते हैं जल संकोच विकल्प ही मीना कुटुम्बी जिमी हीना जब धन नहीं रहता तो तो एक जो कुटुम्बी है एक जो गृहस्थी है वो वैसे ही विचलित हो जाता है जैसे कम जल कम होता जा रहा हो और मछली विचलित होती है परंतु ठीक उसी प्रकार जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार संसार नहीं रह जाएगा संसार का अस्तित्व तब तक है जब तक अज्ञान है जब अज्ञान नहीं होगा तो संसार संसार नहीं रहेगा यही आपके लिए मोक्ष का साधन हो जाएगा यही आपके लिए मोक्ष का स्थान हो जाएगा तो संसार में जिए, संसार में ही मरिए परंतु तो संसार के लिए मत जिए और संसार के लिए मत मरिए संसार में अपने कर्मों को अपने कर्तव्य को करते रहे परंतु तो अपने लक्ष्य को मत भूलें कहा जाना है उसको मत भूलें कार्य करते रहे माँ कुरु धन धन यौवन गर्वम हर काल सर्व माया मयम इधम अखिलम हित्रद प्रवेश शंकराचार्य लिखते हैं कि जिस जिस चीज का तुझे अभिमान है उसकी सत्ता तो एक क्षण की है मात्र मान लीजिए सारी जमीन मेरी हो और इसी क्षण मेरा देह त्याग हो जाए तो कैसी जमीन कैसा शरीर कैसा वस्त्र कैसा धन कैसी संपत्ति कैसा संसार आप ही बताएं क्या है इसका सत्य लगता है आपको कुछ तो ऐसे चीज को पकड़कर क्या करेंगे जो हमारी कभी हो ही नहीं सकती ऐसे चीज के पीछे भागकर क्या करेंगे जो किसी की भी नहीं हो सकती क्या ज़रूरत है भागने की? बस स्टॉप होता है ना वहां पर यदि आप थोड़ा सा लेट पहुंचे तो बस जा रही होती है उस समय आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो है कि बस के पीछे भागना शुरू कर दे जब बस के पीछे भागेंगे तो पता नहीं पकड़ भी पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे गिर जाएंगे या खिड़की पर लटक कर जाएंगे दूसरा है कि या वहां इंतजार कीजिए प्रतीक्षा कीजिए यह नहीं हो सकता कि दूसरी बस नहीं आएगी दूसरी बस निश्चित रूप से आएगी जो आपके प्रारब्ध में है वही आपको प्राप्त होगा व्यर्थ का भागना दौड़ना इसी को चेष्टा इसी को प्रमाद बोलते हैं इसी को संघर्ष बोलते हैं ये तमोगुण का लक्षण होता है तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि माया मयम एकदम हितवा इस समस्त जगत को तुम माया जानो माया क्या है भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण से गौ गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हूँ भाई लक्ष्मण जहां तक तेरा मन जहां तक तेरी इंद्रिया सोच सकती हैं बहुत गहरी बात है प्रत्येक वो चीज जिसको आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं अपने मन से धारण कर सकते हैं वो सब माया है सो सब माया जाने सबको माया जान तो शंकराचार्य जी लिखते है सबको माया जाने, तो जाने, सब जाने समस्त जगत को माया जाने एक बहुत बड़ा भ्रम है बहुत बड़ा भ्रम जब इसको माया जानोगे स्थिरता लाओगे ब्रह्म पद तुम प्रविश्वाह का तत्व है तुम्हारे भीतर जाएगा फिर तुम जानोगे सत्य को फिर जब आप सत्य को जानोगे तो असत्य से स्वाभाविक स्वरूप से ही हट जाओगे फिर आपका जीवन बदल जाएगा फिर आप सत्य की मूर्ति हो जाएंगे त्याग का अर्थ सीख जाएंगे कर्म का अर्थ सीख जाएंगे आज के लिए इतना ही बाकी के श्लोक पर आगे जो है श्लोक उन पर कल बोलेंगे आशा करता हूँ कि आप के मुंह का नाश हो रहा हो अगर इतना नहीं तो कम से कम आप मुंह के नाश के लिए अग्रसर तो हो रहे हूँ अगर इतना नहीं तो कम से कम कुछ क्षण चिंतन के लिए तो निकालेंगे मुझे लगेगा मेरा बोलना व्यर्थ नहीं है ऊ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णम्च्छते पूर्णस्णमा पूर्णमे वशिष्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हर ओम तत्स हरिओं तत्स हरिओं तत्स